कि कर्मांग की दृष्टि आदित्यादि पदार्थों में की जाए या आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग में की जाए अनियम पक्ष वाला जो पूर्व पक्ष है उसने कहा कि आदित्यादि और कर्मांग उद्गीथादि में से दोनों भी विकारात्मक होने से दो में से किसी एक में उत्कर्ष अवगत न होने के कारण अनियम माना जाए और अन्य पक्ष जो है अथवा इत्यादि से बताया गया आदि में उदगिथादि की दृष्टि ये नियम पक्ष हैं और इसमें हेतु बताए गए चार एक तो बताया गया उत्कर्ष आदित्यादि तथा कर्मांग दोनों विकारात्मक होने पर भी जो उदगीतादि है कर्म के अंग होने से कर्मात्मक है कर्मात्मक होने से फल के हेतु है उनमें फल हेतुत्व तो होने से आदि की अपेक्षा उत्कर्ष है और आपने पूर्व अधिकरण में बताया जो उत्कृष्ट है उसकी निकृष्ट में दृष्टि करो तो यहां दोनों विकारात्मक होने पर भी कर्मांग उत्कृष्ट होने से उसकी दृष्टि आदि इत्यादि में करें एक हेतु हुआ दूसरा हेतु हुआ जो कर्मांग के वाचक रिकसामाधि शब्द है उनका पृथ्वी आदि में प्रयोग जो वेद में हुआ पृथ्वी अग्नि में वह प्रयोग अन्यथा अनुपत्या यह बताएगा कि कर्मांग ऋगा की दृष्टि ही पृथ्वी आदि में करनी चाहिए दूसरा हेतु अनंग पृथ्वी आदि में अंग के वाचक रिचादी शब्द का प्रयोग और तीसरा हेतु बताया गया लोकेशु पंचविधम साम उपाशित गायत्र प्राणेशु प्रोतम इत्यादि में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वह सप्तम्यंत पदार्थ लोकादि में साम रूप अंग की दृष्टि का अध्यारोप करने के लिए कह रहा है सप्तमी प्रयोग तीसरा हेतु और चौथा हेतु बताया गया आपने आदित्यो उपासित इत्यादि में प्रथम उच्चारित आदित्यादि पदार्थों में अनंतर उच्चारित ब्रह्म पदार्थ की दृष्टि की ऐसे यहां पर भी पृथ्वी पृथ्वींकार इत्यादि में प्रथम निर्दिष्ट है अनंग पृथ्वी आदि और अनंतर निर्दिष्ट है हिंकार आदि पदार्थ जो अंगात्मक है इसलिए अनंतर निर्दिष्ट हिंकार आदि अंगों की दृष्टि ही अनंग पृथ्वी आदि में की जाएगी ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं आदित्यादि चांग उपपत्ते और ये कहा गया कि अंगे यानी उदितादि अंगों में आदित्यादि यानी आदित्यादि की दृष्टि ही की जाएगी ये नियम रहेगा आदित्यादि की दृष्टि से अंग भूत उपास्य है क्यों तो कहा उपत उपपत्ति यदि आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग उद्गी में करते हैं तो कर्मांग उदगीदि आदित्यादि दृष्टि से संस्कारित हुए कर्म समृद्धि के हेतु बन जाते हैं उससे कर्म समृद्धि की उपपत्ति होती है संस्कृत आदित्यादि की दृष्टि से कर्मां संस्कृत होता है तो वह कर्म समृद्धि का हेतु बन जाता है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया गया यदि वह विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति यह श्रुति यही बताती हैं और यह यहाँ तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं और बाद में आता है भवतु संब, कर्म समृद्धि फलेशु एवं स्वतंत्र फलेशु अपि अधिकृत अधिकारात इत्यादि से एक शंका की गई कि अंगाओबद्ध उपासनाएं भी दो प्रकार की हैं एक कर्मांग को माध्यम बना करके फल देने वाली कर्म अपूर्व साधक अंग द्वारक फल जिसका है यानी कर्म समृद्धि रूप फल जिसका है कर्म फल में उत्कर्ष ऐसी कर्मांग ओब्ध उपासनाएं उनमें तो भले ही ऐसा माना जाए कि अंग की अंग में आदित्यादि की दृष्टि लेकिन जो कर्मांगा कर्मांग उपासनाएं अंग सापेक्ष फलक नहीं है स्वतंत्र फलक है उन उपासनाओं का तो उपासना में तो माना जाए अंगों की ही दृष्टि अनंग में इस प्रकार की शंका भवतु इत्यादि से की गई है अवतरण टीका में तो वहाँ पर उपास्य कौन होगा इसका निर्णय कैसे होगा ये जो पूर्व पक्षी का पूछना है का मतलब पूर्व पक्षी का कथन है कि वहाँ अनंग में ही अंग की दृष्टि की जा उपास्य अनंग को माना जा इत्यादि शंका हुई भवतु कर्म समृद्धि फलेशु एवं स्वतंत्र फलेशु तु कथम एतद एवं विद्वान लोकेशु पंचविदम साम उपास्ते इनमें उपास्य कौन होगा इसका निर्धारण कैसे होगा अपि इत्यादि से इस शंका का समाधान किया जा रहा है वहां भी उपास्य कर्मांग ही होगा ये बताया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में इति इस प्रतीक के बाद में शंका के समाधान भाष्य का अवतरण है यथा स्वतंत्र पशु गोदोहनस्य अंगद्वार एव फलम इष्टम यहाँ स्वतंत्रपशुफल्पे गोदोहन सेंगद्वारापेक्षाया फल तदवालदी फुपासु कर्मापूर्वा अंगलकना युक्ता कर्माकृत अंगाश्रित उपासनेशु अतो उपासन अत अत अंगाना सामधत्ते इति तो कहते हैं स्वर्ग के लिए याग विहित है और तो याग करने वाला प्रवृत्त हुआ शरीर छूटने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो इसके लिए और वहां याग में अनुष्ठान करते समय कहीं खुजली हुई तो हाथ धोने के लिए शरीर में खुजली हुई मच्छर आदि बैठा तो कहीं पहुँच ही जाता ना हाथ फिर उसी से उठा करके आहूति नहीं डाली जाती है हाथ को धोना होता है तो हस्त प्रक्षालन के लिए जल चाहिए कहीं बीच में आ गई जामई या छींक, तो आचमन करना पड़ता है तो आचमन के लिए भी जल चाहिए तो जल के लिए एक पात्र होता है ओ, बड़े पात्र में जल रखा जाता है फिर उसमें से लिया जाता है आचमन ये पात्र में तो जहां जल है गंगा आदि में वहां से उस पात्र से जल एग मंडप में लाकर के रखा जाता है चमस आदि पात्र होते हैं उसमें लाया जाता है लेकिन ये कहा गया उसी स्वर्ग फलक याग के प्रकरण में मुख्य रूप से तो फल स्वर्ग है उसकी प्राप्ति के लिए कर्म याग किया जा रहा है लेकिन यागकर्ता को इस लोक में भी जब तक यजमान का शरीर नहीं छूटता तब तक दूध पीना है गाय चाहिए पशु चाहिए घोड़े पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ये पशु जो गाय घोड़े आदि इन पशुओं की कमी है प्राप्त करना चाहता है तो कहा कि गो दोहने न पशु काम ऐसा एक वाक्य आता है तो जो पशु काम है का मतलब याग तो कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए लेकिन यहाँ पर भी दूध आदि के लिए गाय चाहता है आने जाने के लिए घोड़ा चाहता है तो कहा कि गाय घोड़े आदि रूप पशु की प्राप्ति के लिए क्या करो कि गोदोहन नामक एक पात्र होता है पात्र का नाम है गोदोहन उस पात्र से जल का अपनयन करो यानी वहां से जल लाओ गंगा जी से यज्ञ मंडप में जल जो लाओगे तो जिस किसी अन्य पात्र से न ला करके गोदोहन पात्र से गंगा जी से जल ला करके यज्ञ मंडप में रखोगे और उसी जल का उपयोग आचमनीय पात्र में लेकर के हस्त प्रक्षालन आचमन आदि के लिए करोगे तो इतने मात्र से तुम्हें लौकिक फल पशु की भी प्राप्ति होगी ये कहा और बाकी मुख्य जो फल हैं स्वर्ग शरीर छूटने के बाद मिलना वो तो मिलेगा ही तो वहां गोदोहन पात्र से जल का आनयन जो किया जा रहा है उसका फल स्वर्ग नहीं है उसका स्वतंत्र फल है पशु लौकिक इस लोक का फल एक फल है तो वो स्वतंत्र फलक गोदोहन से आप आनयन होने पर भी वह कर्मांग संबंधित ही है उसमें गोदोहन पात्र से जल आनयन जो साधन बताया गया उस साधन का अधिकारी वही है जो स्वर्ग फलक याग का अधिकारी है स्वर्ग रूप मुख्य फल का जो साधन बताया हुआ कर्म है उस कर्म का जो अधिकारी है वही अधिकारी जब गोदोहन पात्र से जल आनयन करेगा तो उसे आहिक फल पशु भी प्राप्त होगा ये बताया गया तो हाँ कहा जाता है अधिकृत अधिकार गोदोहन से जल आनयन रूप क्रिया में अधिकार किसका है स्वर्ग फलक याग में जो अधिकृत है यजमान उसी का गोदोहन से जल आनयन में पशु फलक गोदोहन से जल आनयन में अधिकार है तो यह अधिकृत अधिकार वाला हुआ गोदोहन से जल आनयन और उसका फल स्वतंत्र है पशु लेकिन तब भी वहां अधिकृत अधिकार वाला होने से उसमें अंग संबंधी ही वो है ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है ये जो शाम उपासना है लोकादि फलक उसमें भी अधिकारी कर्माधिकृत उदगाता ही है उदगाता को ही कहा जा रहा है कि लोकादि दृष्टि से शाम की उपासना करो उसका फल लोकादि की प्राप्ति है तो लोकादि फलक स्वतंत्र फलक जो उपासना है उसमें भी अधिकारी स्वतंत्र नहीं है जो कोई भी शाम की लोक दृष्टि से उपासना नहीं करेगा जो कर्माधिकृत है वही करेगा तो अधिकृत अधिकार गोदोहन पात्र से अपनयन के तरह यहां उपासना में भी होने से कर्मांग ओबद्ध उपासनाओं में होने से कर्मांग ओबद्ध उपासनाओं को भी माना जाएगा अंग द्वारक ही फल देने वाली अंग अपनयन जैसे कर्मांग द्वारक ही फल देता है पशु फल यह यहाँ पर गोदोहन के उदाहरण से बताया जा रहा है तो उदाहरण को देखिए पहले टीका में यथा स्वतंत्र पशु फल श्या गोदोहन अपेक्षाया एव फलम इष्टम। तो जैसे स्वतंत्र पशुरूप फल वाला गोदोहन है का मतलब गोदोहन से अपप्रणयन है वो होने पर भी उसका जो पशु फल है वह अंग द्वार अंगद्वारपेक्ष पशु अपेक्षित है स्वतंत्र नहीं तो ये दृष्टांत हुआ दृष्टा में कहते लोकादि अपि अंग लोकादिफलेश फलक कल्पना युक्ता तो लोकादि फलक जो उपासनाए है लोकेशु पंचविधम साम उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित उन उपासनाओं में भी कर्म अपूर्व संपादक जो अंग है उस अंग को माध्यम बना करके ही फल की कल्पना करना उचित है यदाष्टांत हुआ ऐसा क्यों तो कहते है इसलिए कि कर्माधिकृत अंगाश्रित वाश्रित उपासनेसु जो कर्म में अधिकारी हैं कर्माधिकारी हैं उसी का अंगाश्रित उपासना में अधिकार सिद्ध होने से निश्चित होने से अतो अंगानाम एव उपास्यम जब अंगद द्वारा ही फल मिलना है तो जैसे द्वारपाल के अनुमति से ही राजादि को मिल, मिला जा सकता है द्वारपालों की यदि अनुमति नहीं हो तो नहीं मिला जा सकता इसलिए हार्द ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में हार्द ब्रह्म के द्वारपाल स्थानीय प्राणों की उपासना भी बताई गई है ना? उनके माध्यम से ही मिला जा सकता है वैसे ही अंगावबद्ध उपासनाओं का अधिकारी कर्माधिकारी ही होने से उनका फल अंग द्वारा ही प्राप्त होगा तो उपास्य अंग ही होंगे इस अभिप्राय से कहा कि अतो अंगानाम अंगान उपास्यत्वम तो अंग को माध्यम बना करके ही फल मिल रहा है स्वतंत्र फलक उपासनाओं का भी जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से जो माध्यम अंग है उसी में उपास्यत्व निश्चित होगा ये समाधान किया जा रहा है भवतु इत्यादि से की गई शंका का तो अपि अधिकृत अधिकारात तेजु शब्द से लेना स्वतंत्र फलक अंगावबद्ध उपासना जो पूर्व पक्षी बता रहे हैं उन उपासनाओं में भी कर्म में अधिकृत व्यक्ति का ही अधिकार होने से प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण न एवं फल कल्पना युक्ता तो प्रकृत अपूर्व यानी कर्म अपूर्व जनक जो अंग है उस अंग द्वारा ही फल की कल्पना करना उचित है कैसे तो कहते गोदोहनादि नियमवत तो, तो गोदोहना गोदोहन पात्र से अपप्रणयन का जैसे नियम है वैसा अब फलात्मकवाच्च इसका अवतरण है टीका में उत्कर्ष अनावधारणा अनियम उक्तम निरस्यति फलात्मकीति। तो जो प्रथम पूर्वपक्ष हैं उदगिथादि और आदित्यादि में से दो किसी एक में उत्कर्ष का निर्धारण न होने से अनियम पक्ष जो बताया गया था उसका निराकरण कर रहे हैं उत्कर्ष इति उक्त निरश्यति फलात्मक इत्यादि से तो भाष्य में है फलात्मक आदिदीना उदी था कर्मात्मक उत्कर्षोपपत्ति कहते हैं वो जो दो बताए हैं आपने आदिदि और कर्मंग ये दोनों विकारात्मक होने से दोनों में से किसी एक में उत्कर्ष रूप विशेष अनवगत होने से अनियम होना चाहिए ऐसा जो आप कहते थे तो सिद्धांति कह रहे हैं कि आदित्यादि फलात्मक है और कर्मात्मक हैं उदगिथ आदि कर्मां होने से कर्मात्मक है का मतलब साधन रूप है और साध्य रूप है फल रूप है आदित्यादि तो फल और साधन इनमें उत्कृष्ट कौन होता है फल को उत्कृष्ट माना जाएगा तो आदित्यादि फलात्मक होने से उत्कृष्ट होंगे और कर्मात्मक होने से आदि निकृष्ट होंगे उनमें साधन तो होने से साधन फल की अपेक्षा निकृष्ट होता है साधन के लिए होता है साधन फल के लिए होता है और फल उत्कृष्ट होता है साधन की अपेक्षा और आदित्य आदि फलात्मक होने से उत्कृष्ट हैं तो पूर्व जो न्याय है वो उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करनी चाहिए तो आदि उत्कृष्ट होने से अंग में ही आदित्यादि की दृष्टि होगी उत्कर, उत्कर्ष अनवधारणात अनियम ये पक्ष नहीं सिद्ध होगा इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उत्कर्ष अनवधारणा अनियम इति उक्तम तो भाष्य में फलात्मकवाच आदित्यादि नाम आदित्यादि फलरूप है इसलिए उत्कृष्ट हैं और उद्गितादिभ्य कर्मात्मक उत्कर्ष उपत्तिया ने सिद्धि तो आदित्यादि नाम उत्कर्ष उपत्ति आदित्यादि पदार्थों में उत्कर्ष की सिद्धि होगी किसकी अपेक्षा उत्कर्ष तो उदगितादिभ्य उद्गीतादि की अपेक्षा आदित्यादि में उत्कर्ष सिद्ध होगा क्यों तो उदगिथादि है कर्मात्मक आदित्यादि है फलात्मक कर्मात्मक यानी साधन रूप और वो फलात्मक है उत्कर्ष होने से आदित्यादि की ही की जाएगी दृष्टि उदगिथादि में तो आदित्यदि प्राप्त अब आदित्यादि में फलात्मकत्व तो को सिद्ध किया जा रहा है बताया जा रहा है कि आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम ही फलम कर्म फलम शिष्यते शिष्यते श्रुति उपदेश किया जाता है उपदिश्य तो श्रुति में जो कर्म का फल बताया गया है वो आदित्यादि रूप है कर्म का फल तो आदित्या आदित्यादि रूप कर्म फल होने से आदि इत्यादि फलात्मक हो गए इसलिए उत्कृष्ट हैं। अब अपिच इत्यादि का अवतरण है अनियम पक्ष का ही खंडन किया जा रहा है प्रथम पूर्व का। अपिच <coughs> इत्यादि का अवतरण है टीका में उपक्रम बलाच अंगम उपास्यम इत्याह इत्याम पक्ष इसलिए भी नहीं बनेगा कि अंग ही उपास्य है आदि उपास्य नहीं है इसलिए अनियम पक्ष अयुक्त है कहा कि अनियम पक्ष क्या नाम आदि इत्यादि की दृष्टि से उदगित आदि में ही उपास्य तो क्यों सिद्ध होगा तो कहते है इसलिए उपक्रम बलात् छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम वाक्य ही उद्गीत को उपास्य बता रहा है। ओम इतद अक्षरम उदगी उपासित इसमें उदगीतम उपासित में उद्गी शब्द में द्वितीय विभक्ति है वो उपासना क्रिया का कर्मत्व उद्गीत में बता रही है तो उपासना क्रिया के कर्म को कहा जाता है उपास्य उसमें रहेगा उपास्य तो उद्गीत रूप जो कर्मांग है उसी में उपक्रम बता रहा है उपास्य उपक्रम में कर्मांग को उपास्य बताया गया है इसलिए आदित्यादि की दृष्टि से उपक्रम में जिसे उपास्य बताया गया उद्गीत को उसी की उपासना होगी आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग में होगी इसलिए अनियम पक्ष नहीं इस अभिप्राय से कथे उपक्रम अंगम उपास्यम ओम खलु बला अंगक्षर उदीथम उपासी खलुत अक्षर से उपव्याख्या उपास उपक्रम्य आदिमती दधा तो ये एक कर्मांग उद्गीत को उपक्रम में उपास्य बता करके उपास्य के रूप से बता करके फिर ये, ये असो तम उद्गीतम उपासित तो इत्यादि वाक्य के द्वारा मति आदित्या दृष्टियों का विधान किया जा रहा है। इससे निश्चित होता है कि आदित्यादि की दृष्टि से कर्म उदीत उपाय है तो खलु खलुएत अक्षर से उपव्याख्या उपास उपक्रम्य वी विदधति का कर्ता श्रुति अब मति इसका उवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण के पहले ये जो उपक्रम बताया था उसमें आ, या था ना, खलु ये तरह अक्षरस्य उपव्याख्यान उपव्याख्यान शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि रसतमत्वादि गुनादि उपसंख्यानम उपसंख्यानम का अर्थ होता है कथन उपसंख्यानम यानि कथन तो रसतमत्व और आदि शब्द से आपति, समृद्धि इत्यादि जो गुण बताए हैं उन गुणों का कथन ये उपव्याख्यान होता है तो रस्तमत्वादी गुणादि उपसंख्यानम तो रतमत्वादी गुणादि का कथन उपव्याख्यान कहलाता है उपसंख्यान ये हुआ इस प्रकार ये जो प्रथम पूर्व था अनियम वाला उसका खंडन हुआ अब उक्तम इत्यादि से जो द्वितीय पूर्व पक्ष है उसका खंडन किया जा रहा है हाँ वो मुख्य पूर्व पक्ष नहीं नहीं नहीं द्वितीय का मतलब हा या दो है तो दो में से एक हो गया आनी पक्ष तो दूसरा मुख्य तो पूर्वपक्ष द्विती पूर्वपक्ष दूषयती तो मुख्य पक्ष का निराकरण किया जा रहा है तो यू उत्त्यादी भाष्यम यू उक्त उदीथादी मास्यम आदि कर्म करिष्यन्ति गल यदि ये, ये उद्गीथादि की दृष्टि से उद्गीथादि मति भी यानि उद्गीथादि उद्गीथादि अंगों की दृष्टि से आदित्यादि की उपासना करते हैं यानि आदित्यादि में उद्गीथादि की दृष्टि करते हैं तो उद्गिथादि कर्मरूप है ऐसे कर्मरूप हो जाते हैं कौन आ, कर्मरूप उदगीतादि की दृष्टि आदि इत्यादि में करने से उनमें भी कर्मरूपता आएगी कर्म भूयम यानि कर्म भाव यानि कर्म भाव यानि कर्मरूपता गत्व यानि प्राप्य यहाँ भूय शब्द भावार्थ में है कर्म भूयम यानि कर्म भाव कर्म भाव यानि कर्मत्व कर्मात्मकत्वम ये कर्म भूय शब्द का अर्थ निकलेगा उदगिथादि कर्मात्मक है कर्मांग होने से अरुण कर्मात्मक उदगिथ आदि की दृष्टि यदि आदित्यादि में करेंगे तो आदित्यादि भी कर्मात्मक होंगे कर्मात्मक होने से फल के हेतु बन जाएंगे फल के हेतु होने से उत्कृष्टता उनमें सिद्ध होगी ऐसा जो द्वितीय पूर्व पक्ष उपस्थापित करते समय पूर्व पक्ष ने कहा था तो कर्म इति गिष्यंती का करता आदित्यादय कहते तद अयुक्तम यह अनुवाद हुआ अब उसका खंडन किया जा रहा है कि तद अयुक्त द्वितीय पूर्व पक्ष का इस प्रकार का कथन अनुचित है आयुक्त है का मतलब कैसे अनुचित हैं इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कर्मभूयम शब्द का अर्थ पहले टीकाकार कर रहे हैं उसको देखिए है। कर्मभूयम यानी कर्मात्मक का कर्म अर्थ कर दिया कर्म रूपता को प्राप्त करके वे फल के हेतु बन जाएंगे यानि उत्कृष्ट सिद्ध होंगे सिद्धा सिद्ध आदित्या कर्म नाम दृष्टो कर्मत्व हानि आह आदित ये आगे का अवतरण है हाँ हाँ हा, एक वाक्य बाकी है तद के बीच में एक वाक्य है आयुक्तता में हेतु बताते हैं टीकाकार द्वितीय पूर्व का कथन क्यों अनुचित है इसमें तो बताते हैं कि स्वयं एवं उपासना कर्मत्व फलवत्वपत्ति कहते आपको फलवत्ता सिद्ध करनी है खाली तो यह उपासना स्वयं भी तो मानसिक क्रिया है प्रयत्न साध्य होने से प्रयत्न साध्य अर्थ को अनुष्ठे अर्थ कहा जाता है वो कर्म होता है यज्ञादि है बाह्य कर्मेन्द्रिय निर्वर्त्य और मन मानस प्रयत्न निर्वर्त है उपासना इसलिए वो भी कर्म ही है तो उपासन से फलवत्वपत्ते तो उपासना में स्वयं ही फलवत्ता है क्यों कर्मत्वात् कर्मरूप होने से इसलिए उसे कर्मात्मक उदग आदि की दृष्टि करके उपासना में कर्मात्मक कर्मरूपता दिखाने की जरूरत नहीं है स्वयं ही औपचारिक कर्मत्व तो दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें स्वयं कर्मत्व तो है ये कहा गया अब आदित्यादि भावे नापी इसका अवतरण है टीका में सिद्ध आदित्याद्यात्मना कर्म नाम दृष्टो कर्मत्व हानि सिद्ध जो आदित्यादि हैं तदात्मना कर्मों को देखेंगे यदि यानी कर्मों में आ, सिद्ध आदित्यादि की दृष्टि करेंगे तो कर्म में कर्मत्व की हानि होगी का मतलब उदगीतादि में कर्मात्मक तो नहीं रह पाएगा यदि सिद्ध आदित्यादि की दृष्टि करेंगे तो कर्मत्व इस प्रकार की शंका यदि पूर्व करते हैं तो सिद्धांत के प्रति क्योंकि सिद्धांत है आदित्यादि की दृष्टि उदगी में तो ये पूर्व ने शंका की कि आदित्यादि तो सिद्ध है कर्मात्मक नहीं है तो उनकी दृष्टि यदि कर्म, कर्म रूप उदगीतादि में करेंगे तो उनमें कर्मत्व तो की हानि होगी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत तो आह आदित्यादि भावेन इति तो भाष्य में है आदित्यादि भावेनापि भावेना चिश्यमान उदगिथादी कर्मात्मकत्व अत कहते हैं आदित्यादि की दृष्टि कर्मां उदगी में करेंगे तो कर्मांग उदगी में कर्मात्मक की हानि नहीं होगी अपायत कहते हैं अभाव को नाश को अनपायत का अर्थ हो जाएगा अनाशात नाश न होने से कर्मत्व तो बना ही रहेगा वो सिद्ध रूप नहीं होंगे ये नहीं कह सकते कि उनमें कर्मात्मकत्व की हानि होगी <coughs> आगे कहते हैं एतस्याम रिचि इत्यादि का कावतरण लिखने से पहले इस वाक्य का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार मानव के इति उदीतादीसु अनंगत्व गौण्वात्कर्मिभावक अंग इति आशय तो जैसे मानवक में यानी वीर मनुष्य के बालक में यदि अग्नि की दृष्टि करते हैं तेजस्वी बालक हैं कोई वीर बालक है तो उसमें सिंह की दृष्टि ये तो सिंह है कोई तेजस्वी बालक है तो उसमें अग्नि की दृष्टि करते हैं ये तो अग्नि है तेजस्वी है का मतलब तपोबल से संपन्न है तो अग्नि जैसा वो जहाँ ये करेगा तो प्रसन्न होगा होता है तो अनुकूलता भी ये करता है प्रसन्न अग्नि से आप भोजन आदि पका सकते हैं और प्रकूपित अग्नि से घर घर आदि जल जा, जाता है ऐसे नहीं कहते ब्राह्मणों अतिथिर अग्नि प्रवेशति गृह कठोपनिषद में वैसा होता है तो जैसे वो उसके लिए परीक्षित के लिए अग्नि की तरह अग्नि ही हुआ ना वो, वो पित, पिता ने तो कुछ कहा नहीं लेकिन पुत्र ने शाप दे दिया तो भस्म ही हो गए ना जल करके एक प्रकार से वो विष ने विष्ण नाग ने काटा जल गए मूल तो वही शाप ही हुआ तो मानवक के बच्चे को अग्नि के तरह अग्नि कहते हैं यदि अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वास्तविक ही अग्नि नहीं होता उसमें अग्नि दृष्टि गौण है अग्नि जैसा तेज है उसमें यह मात्र बताया जाता अग्नि के तरह तेजस्विता मानवक में देख करके अग्नि की दृष्टि जैसे उसमें गौण है तो वहां मानव तत्व की हानि नहीं होती अग्नि दृष्टि से मानव तत्व बाधित नहीं होता उसे उसका वो तो मानव तत्व रहता ही है ऐसे ही ये तो दृष्टान्त तो हुआ ऐसे दृष्टान में कहते हैं उदगीतादिशु आदित्यादि धियाम गौण्वाद तो मानव में अग्नि दृष्टि जैसे गौण है ऐसे उद्गी थादी कर्मांगों में आदित्यादि की दृष्टि भी गौण है जो उपासना में की जा रही है वो गौण होने से धी शब्द का अर्थ है दृष्टि गौण होने से न कर्मत्व तो अभिभावकत्व तो ये आदिदि सिद्ध पदार्थों की दृष्टि कर्मांग उदगी में करने से उद्गिदि के कर्मात्म कर्मात्मकत्व का अभिभावक वह दृष्टि नहीं बनेगी गौण होने के कारण जैसे अग्नि दृष्टि ने मानवक के मानवकत्व का अभिभाव नहीं किया इति अंगेशु अनंगधी अविरुद्धा तो उद्गीथादि में अनंग की दृष्टि विरोध अदित्री अविद ये अभिप्राय आदित्यादि भावेना चिश्यम इत्यादि भाष्यवाक्य का अब तदम रुचि अद्युण साम इत्यादि का अवतरण है टीका में जो द्वितीय पूर्व पक्ष की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा चार हेतु बताए गए थे ना न से पहले कर्मांग में उत्कृष्टता की दृष्टि कर्मांग उत्कृष्ट में उत्कृष्टत्व तो सिद्ध किया था इसलिए कर्मांग की दृष्टि आदित्यादि में की जा करके उसका खंडन हुआ उल्टा आदित्यादि को ही फलात्मक दिखा करके उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध किया और ये साधन रूप है वो फलात्मक होने से उत्कृष्ट है अब ये जो है अनंग पृथ्वी आदि में अंगभूत रिच आदि शब्दों का प्रयोग उसकी अन्यथा अनुपत्ति से भी सिद्ध होता है अनंग में अंग दृष्टि पूर्व पक्षी ने कहा था उसका आ, अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि प्रयोग आ, उक्ताम अनु प्रयोग अनुपत्तिम उम निरस्यति पृथ्वी आदि में कर्मांग कर्मांच्यादि के वाचक ऋच आदि शब्दों का प्रयोग की अनुपपत्ति बताती है कि पृथ्वी आदि में अंगभूत रिच आदि की दृष्टि करनी चाहिए ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका निराकरण करते हैं ये प्रयोग अनुपपत्तिम उगताम निरस्ती का ये अर्थ निकलेगा यानी द्वितीय जो हेतु था उसका निराकरण कर रहे हैं तद्यामचि अद्युढ़ साम लाक्षणिक पृथ्वीअक्साशब्दप्रयोग कहते हैं ये जो इत्यादि वाक्य में जो पृथ्वी आदि में पृथ्वी और आदि शब्द से अग्नि को लेना तो पृथ्वी और अग्नि में जो रिक और साम शब्द का प्रयोग है कर्मांग के वाचक वह है मानवक में जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग सिंह शब्द का प्रयोग गौण है तो ऐसे अनंग पृथ्वी आदि में अंग के वाचक ऋच आदि शब्दों का प्रयोग गौण है लाक्षणिक है ये कह रहे हैं कि तद ए त्याम रुचि अद्युढ़ी तो लाक्षणिक एवं पृथ्वीअग्नियोर ऋक्साम शब्द प्रयोग अब ऋक् शब्द और साम शब्द पृथ्वी और अग्नि में लक्षणा से प्रयुक्त है कह रहे हैं वो लक्षणा का कोई कारण होना चाहिए ना तो लक्षणा बीज बताते हैं लक्षणाच इत्यादि वाक्य से इसका अवतरण है टीका में लक्षणा बीजम संबंधम आह लक्षणा का कारण होता है संबंध शक्य संबंध लक्षण ये कहा जाता है न शब्द का जो शक्यार्थ है उनका आपस में जो संबंध बनेगा तो वो हो जाता है लक्षणा शक्य संबंध लक्षणा कहा जाता है वो कारण बन जाता है। यदि शक्यार्थ में कोई संबंध नहीं है तो लक्षणा भी नहीं होती है। उसके लिए कुछ संबंध होना चाहिए तो ये कहते हैं लक्षणा लक्षण संबंधम आह लक्षणा का हेतु संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है लक्षणाच यथा संभव सन्निकृष्टे नकृष्टे नकृष्टे न स्वार्थ संबंधे न प्रवर्तते स्वार्थ शब्द से लेना शक्य अर्थ अर्थ को को को मुख्य तो स्वार्थ संबंध वाच्यर्थको मुख्या संबंधे नक्षणा प्रवर्तते प्रवर्तते क्रिया का कर्ता है लक्षणा तो लक्षणा की प्रवृत्ति होती है शक्य संबंध से स्वार्थ यानी शक्य मुख्य अर्थ तो मुख्यार्थों का आपस में संबंध होने पर ही लक्षणा की जाती है वो प्रवृत्त होती है कैसे तो कहते यथा संभव सन्निकृष्टे नकृष्टे न्थ संबंधे न का ये विशेषण है यानी शक्यार्थों का संबंध चाहे सन्निकृष्ट हो या विप्रकृष्ट हो लेकिन कोई संबंध होना चाहिए निहित संबंध हो या दूरत संबंध हो बिना संबंध के लक्षण नहीं होती थोड़ी टीका है टीका को देखिए इतने वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार गंगायाम घोष इत्रिकृष्ट संयोग संबंधे न तीर लक्षणा तो गंगायाम घोष में गंगा शब्द का अर्थ तो होता है प्रवाह गंगोत्री गो से गोमुख से ले लेकर के गंगोत्री पर्यंत जो एक निश्चित प्रवाह बह रहा है उसे गंगा कहा जाता है और घोष शब्द का अर्थ होता है कुटिया तो उस प्रवाह गंगायाम घोष का तो अर्थ होता है गंगा शब्द का वाच्य अर्थ लेंगे तो प्रवाह में कुटिया है प्रवाह पर कुटिया तो प्रवाह पर कुटिया तो संभव नहीं है इसलिए गंगा शब्द का लक्षार्थ लिया गया तीर गंगा का तीर तो तीर ये सन्निकृष्ट है तो गंगा तीरे लक्षण घोष ये गंगायाम घोष का अर्थ निकलता है तो यहाँ पर तो हो गया सन्निहित संबंध को लेकर के लक्षणा तो सन्निकृष्ट संयोग संबंधे न तीर लक्षणा और मानवक इत्यत्र अग्निर्मावक अग्निष्ठ सूचिवादि गुणवत्व परंपरा संबंधे न लक्षणा दृष्टा ये विप्रकृष्ट संबंध है हाँ दूर का संबंध है तो अग्निर अग्निर्मावक इत्यत्र अग्नि में शुचित तो अग्नि निष्ठ जो शुचित्व शुचित्व आदि धर्म है सुचित्व और तेजस्वी आदि ये गुण मानवक में देख करके परंपरा संबंध से लक्षणा यहाँ पर हो रही है आ, अग्नि अग्निश्दी मानवक में तो इसलिए ये है लक्षणा तो लक्षणा दृष्टा तथा च अत्र हो पृथ्वी अग्नि पदाभ्याम सो चिक्सा पृथ्वीअग्निदृष्टिपक्षे ऋक्सापदाभ्यावाच्या्रष्टवता आख्यपरंपरा संबंधेन पृथ्वी अग्नि लक्षणा युक्ता इत्यर्थ तो उदाहरण दो बताए ना एक सन्निकृष्ट संबंध का उदाहरण गंगायाम घोषा विप्रकृष्ट संबंध का उदाहरण अग्निर्मावक मा तो इनमें से अब ऋचा का पृथ्वी में लक्षणा से प्रयोग और साम का अग्नि में लक्षणा से प्रयोग करेंगे तो यहाँ तो संहित संबंध लक्षणा होगा या विप्रकृष्ट संबंध को लेकर के लक्षणा होगी तो कहते हैं विप्रकृष्ट अग्निर्माण के तरह यहाँ पर लक्षणा होगी इस अभिप्राय से कहते हैं तथाच अत्र अत्र शब्द तथा चब्देना तद एत, एत रुचि अद्युढ़ इस वाक्य में इस वैदिक वाक्य में रिक्साम जो शब्द हैं उनमें उनमें रहने वाले गुणों को पृथ्वी और अग्नि में देखा जा रहा है पृथ्वी अग्नि अग्निदृष्टिपक्ष पदाभ्यांश वाच्यार्थे द्रष्टव्यताख्य जो परंपरा संबंध है उस संबंध से पृथ्वी अग्नि लक्षणा करनी पड़ती हैं वो उचित हैं लक्षणा युक्ता इत ये यहाँ पर उस वाक्य का अर्थ निकलेगा तद तो ये तस्याम से लेकर के प्रवर्तते यहाँ तक के वाक्य का आगे टीका में टीकाकार तत्र यद्यपि इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं इस अवतरण टीका पर चर्चा हम लोग कल करेंगे